इंद्रियों से परे उसका विषय फिर उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे जीव भगवान तो अभी बहुत दूर है उसको कोई नहीं जान सकता भागवत आस्थाय योगम निपुणम समाहत स्तम नाध्य ब्रह्मा कह रहा है उसको कोई नहीं जान सकता दूसरे हस्कंद के छठवें अध्याय का चौंतीसवां श्लोक ना हम न यूयम यदिता गतिम विदुर ब्रह्मा कह रहा है दूसरे हस्कंद के छठवें अध्याय का छत्तीसवा श्लोक संबत्तर सहस्रांत दिया योग विपक ब्रह्मा कह रहा है तीसरे अध्याय के छठवें मंत्र का अड़तीसवां श्लोक जानत एवं जानंत किम बहुत क्या में विभो मनसो बपुसो बाचो वैभवम तब गोचरा ब्रह्मा कह रहा है दसम स्कंद के चौदाहवें अध्याय का अड़तीसवां श्लोक आ, कायनु बेद वतावर जन्म बुद्ध कही सदुभ वेद स्तुति कर रहा है दसम स्कंद के सत्तासवे अध्याय का चौबीसवा श्लोक दुपत एवं तेज अजुरंत मनंतया दसम स्कंद के सत्तासवें अध्याय का इकतालीसवां श्लोक वेद कह रहा है श्री कृष्ण तुम अपना अंत स्वयं नहीं पा सकते और कौन पाएगा तो भागवत का भी जवाब हो गया गीता देख लो वेदा हम समीतानी वर्तमानी चार्जुन भविष्याणी चूतानी मेद न कशन अर्जुन मुझे कोई नहीं जानता सातवें अध्याय का छब्बीसवा श्लोक माया गुण जतो में मुझे कोई नहीं जानता क्यों उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण त्रिविर्गुण मयर भाव रे भी सर्विधन जगत मोहितम ना भी जाना में परीन गुण के आधीन है सबकी बुद्धि और मैं तीन गुण से परे हूं इसलिए कोई नहीं जान सकता इंद्रिया पराण्ञा इंद्रियभ्य परम मना मन सरा जो बुद्धे पर तस्तुषा तीसरे अध्याय का बयालीसवा श्लोक गीता कोई नहीं जान सकता हम निराश हुए लेकिन फिर वेदों के पास गए वेदों ने कहा नहीं नहीं भेदा हमे तम पुरुषम महानतम श्वेताश्वत मुनि कह रहे हैं मैं जानता हूं हा हा बताओ अणोरणीयान महतो महियान आत्मा गुहायामक्रतु पश्योको धा प्रसाद महिमा नीषम वो जिस पर कृपा कर दे वो जान लेता है वो पाल लेता है देव प्रसादा चठवें अध्याय का इक्कीसवा मंत्र और पहला जो है वो तीसरे अध्याय का बीसवा मंत्र और ये कठोपनिषद में भी मंत्र है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का बीसवा मंत्र नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुधा श्रते न यमे वैश्वृत्य न लभ्य अरे अरे वो मिलता है जिस पर वो कृपा कर दे उसको मिलता है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का तेईसवा मंत्र और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है तीसरे मुंडक के दूसरी बल्ली का तीसरा मंत्र है अर्थात उसको पाया जा सकता है जाना जा सकता है अनंत जीवों ने जाना है जान रहे हैं जानेंगे भागवत कहती है अथा पिते देव पदांदुज प्रसाद लेगृहित ए वही जानाति तत्व आपके कृपा से महाराज ब्रह्मा कह रहा है हम छोटे मोटे की बात नहीं करते ब्रह्मा कह रहा है वो कृपा कर दे तो जान लो गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा अर्जुन तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थान पर प्राप्य शाश्वतम अठारहवें अध्याय का बासठवा श्लोक अरे पूरी गीता समाप्त हो गई तो भगवान ने पूछा अर्जुन कच्चित अज्ञान सम्मो प्रे धनंजय अज्ञान चला गया ठीक हो गया नॉर्मल हुआ कहा नष्टो हस्मृत लब्धा तत्प्रसाद्युत महाराज आपकी कृपा से अज्ञान चला गया अज्ञान हो गया हा युद्ध करूंगा अपने बाप को मार दूंगा गोली हाँ आपकी आज्ञा हो जाए बस गुरु के आगे कोई नहीं तो उसकी कृपा हो जाने से उसको जाना जा सकता है ये डिसाइड हुआ अब कृपा कैसे होगी ये समझना है तो भागवत ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर ग्यारहवें स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का पैतीसवां श्लोक वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकाण्ड विषया इमें तीन मार्ग हैं वेदों में कर्मकांड, ज्ञानकांड, ज्ञान कांड उपासना कांड कर्म के अस्सी हजार मंत्र ज्ञानकांड के बारह हजार मंत्र उपासना के चार हजार मंत्र तीन मार्ग हैं भागवत ने भी उसका बात कर दिया योग प्रोक्तो नृणाम श्रेयो विधित सया ज्ञान कर्म च भक्तिश्चारवें स्कंद के बीसवें अध्याय का छठवां श्लोक तीन मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति क्यों हम सचित आनंद के अंश हैं ब्रह्म के तो सत्य का स्वभाव कर्म चित्त का स्वभाव ज्ञान आनंद का स्वभाव प्रेम तो तीन मार्ग हैं हम तीन स्वभाव रखते हैं इसलिए भी अब एक एक पे विचार कर लो कर्म कर्म किसे कहते हैं धर्म किसे कहते हैं प्रणितो धर्म यह धर्म तद भी पड़ जाया ने पूछा जम दूत दूतों से जानते भी हो धर्म किसे कहते उन्होंने हाँ हैं उन्होंने कहा हा जानते क्या जानते हो कहे वेद प्रणहितो धर्म वेद में जो विधि निषेध बताया है वही धर्म है ये करो ये करो ये करो ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो ब्रह्मचारियों गृहस्थियों बाणप्रस्तियों ये वर्ण आश्रम के लिए जो जो कानून बताया वेदों ने स्मृतियों ने श्रुति स्मृति मैवाग्य उसको धर्म कहते हैं लेकिन जानते हो धर्म किसे कहते है? अरे जमराज ने कहा जमदूतो से ए, बेटा ये धर्म की परिभाषा बड़ी टेरी है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न विदुर ऋषयो ना, ना देवा ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते देवता भी नहीं जानते मनुष्य क्या जानेंगे बड़ा कठिन है धर्म संपेषीर धर्म धर्मस्तु विपर जाया छ नियम है धर्म में छ नियम देश कहा यज्ञ किया जाए काल किस समय किया जाए करता करने वाला कितना जितेंद्रिय है विधि सही है कि नहीं मंत्र का उच्चारण सही है कि नहीं सब चीजें और द्रव्य सही है कि नहीं एक भी गड़बड़ हुई तो यज्ञ करने वाले को नरक मिलेगा उल्टा और तो विधि की गलती से ब्रह्मा पुत्र चाहता था उसको इला नाम की लड़की हुई स्पष्टा की गलती से शुरू मारा गया काशी नरेश ने यज्ञ की गलती की तो श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया खुदा ही मर गया हृण खशपू ने प्रहलाद को मारने के लिए यज्ञ करवाया उल्टा हो गया विधि में जरा सी त्रुटि कर दो तो उल्टा पलटा हो जाए और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल क्या है लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा मुंड पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का सातवां मंत्र पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का आठवां नौवां दसवां बारहवा मंत्र सब मंत्र कह रहे हैं कि नश्वर स्वर्ग मिलता है अगर कोई विधिवत कर्म धर्म का पालन कर ले तो शोधावा मर्त्यस्त कई तत् पुण्य जितो लोग नचिकेता कह रहा है जमराज से सर्वेन्द्रिया नाम जरयंत कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले खंड का छब्बीसवां मंत्र अपसर्वन जीवित मल्पमेव तब अल्प है शक्ति वाला पुण्य न पुण्यम लोकम ने पापे न पापम के नोपनिषद तीसरे खंड का सातवां मंत्र शैशानंदमी <coughs> मांसा भवति तैतरी ओपनिषद दूसरे बड़ली का आठवां अनुभाग है जिसमें वो बताया है ब्रह्मलोक तक के सुखों का सब नश्वर हैं वहां भी माया काम क्रोध लोभ मोह सब इसलिए वेद कहता है छोड़ो कर्म धर्म का चक्कर इसके द्वारा न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी वरणादिधर्म ही पर स्वानंद तृप्ता पुरुषा मैत्रेय उपनिषद पहले अध्याय का मंत्रणा भगवान आत्म भाविता सजहाति मत लोके भेदे च परिनिष्ठिता चौथे स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का छियालीसवां श्लोक मरत्यक्त समस्त कर्म ग्यारहवें स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का चौंतीसवां श्लोक तत्कर्म हरितोषम चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का उन्चासवां श्लोक